को शांकर भाष्यार्थ बृहदारण्यकोपनषद शांक अद्वचार ब्राह्मणचार की दशा का वर्णन सत्रयत्मा संसारोपवर्णन प्रस्तुत तत्रोभ्य संप्रमुच्य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 वह आत्मा की सम्यक मुक्ति किस समय अथवा किस प्रकार होती है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है इसे से आरंभ किया जाता है स यजमात्मा बल्यम नृत्य सम्मोहमी नेत्यथनमे प्राण अभी सामती स सा एताजो मात्रो हृदय में क्रामती यक्ष थारूपज्ञोती वह यह आत्मा जिस समय दुर्बलता को प्राप्त हो मानव सम्मोह को प्राप्त हो जाता है तब ये वाघादि प्राण इसके प्रति अभिमुखता से आते हैं वह इन प्राणों की तेजो मात्रा को सम्यक प्रकार से ग्रहण करके हृदय में ही अनुक्रांत अभिव्यक्त ज्ञानवान होता है जिस समय यह चाक्षुष पुरुष ओर से व्यावृत होता है उस समय मूर्षु रूप ज्ञानहीन हो जाता है सोयमात्मा प्रस्तुतो यत्र यून काले बल्यम अबल भाव्य गेह दौर्बल्यम तदात्मन एव दौर्बल्यम बल्यम नेतेति सतो गच्छति तथा बल्यमते नशमृतवाद सम्मोहो विवेकाभावः समोहो विवेकाूताव ने निगच्छति न चास्त सोहो असम्मोहो वास्ति चैतन्य ज्योति स्वभा तेन शब्द सम्मोहमी न्येती उत्क्रांति काल व्याकुली व्याकु आत्मन आत्मनिव लक्ष्यते तथा च वक्तारो इति वह प्रस्तुत आत्मा जिस समय अवल भाव को प्राप्त होकर यहाँ जो देह की दुर्बलता है वह आत्मा की ही दुर्बलता है इस प्रकार उपचार को कहा जाता है कि अबल भाव को प्राप्त होकर स्वयं अमूर्त होने के कारण यह अबल भाव को प्राप्त नहीं होता तथा मानो सम्मोह को प्राप्त होता है समूढ़ता को ही सम्मोह कहते हैं सम्मोह का अर्थ है विवेक का अभाव इस प्रकार की समूढ़ता को मानव प्राप्त होता है इस स्वतः सम्मोह अथवा असमोह है भी नहीं क्योंकि यह नित्य चैतन्य ज्योति ही स्वरूप है इसी से सम्मोह म्यो नियति इसमें इव शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि लौकिक पुरुषों को उत्क्रांत के समय इंद्रियों के उपसंहार के कारण होने वाली व्याकुलता आत्मा की सी जान पड़ती है और ऐसा ही कहने वाले कहते भी हैं कि यह समूढ़ अत्यंत अचेत हो गया है अथवा उभयत्र उभय प्रयोगो योज्य अबल्यमी नेोहमीव नेती उभयसोपात सामनकर्तिक निर्देशा अथवा अबल्यम और समोह दोनों ही के साथ शब्द का प्रयोग करना चाहिए अर्थात मानो अवलता को प्राप्त होकर मानव सम्मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है क्योंकि दोनों ही का अन्योपाधिकृत होना समान है तथा दोनों ही का एक कर्ता बतलाया गया है अथास्मिन काले अथास्ले प्राणवागादय एनमात्मा अभी सामती तदा शरीर सेत्मनौंगेभ्य संप्रमोक्षण कथम पुनः केदवा कें व प्रकार आत्मा अभिसभा इस समय वे ये वाघादि प्राण इस आत्मा के अभिमुख आते हैं तब इस देही आत्मा का अंगों से सर्वथा मोक्ष होता है किंतु वह मोक्ष कैसे होता है और किस प्रकार ये आत्मा के अभिमुख आते हैं सो तो बतलाया जाता है स आत्मा एक तेजो महात्रा तेजसो मात्रस्तेजो मत्रस्तेजो अवयवादी प्रकाशकर्थेता दान सम्यक्पेनाभ्या अभी तंघरमाड़ तस्वनापेक्ष विशेषण समिति न तो सपने स्वपने निर्लेपेन सम्यम अस्त मृहीता भागृहत चक्षु असोक सर्वावत मात्रपादा शुक्रदा इदी वाक्येभ्य हृदय में पुंडरीकाशमक्रम्वागे हृदय व्यक्त विज्ञानो भव वह आत्मा इन तेजो मात्राओं को तेज की मात्रा तेजो मात्रा यानी तेज के अवय अर्थात रूपादि की प्रकाशक होने के कारण चक्षु आदि इंद्रियां तेजो मात्रा है उन इन इंद्रियों का संभ्यादान सम्यक अर्थात निर्लप भाव से अभ्यादान अभी मुख्यतः आदान अर्थात उपसंहार कर हृदय हृदय यानी में में ही ही अनुक्रांत अनुवागत होता होता है, है। अर्थात बुद्धि आदि के विक्षेप का हो जाने पर में ही अभिव्यक्त विज्ञानवान समान इस क्रियापद में सम यह विशेषण स्वप्न की अपेक्षा से है क्योंकि स्वप्न में निर्देप भाव से चक्षु आदि का उपसंहार नहीं होता केवल आदान उपसंहार मात्र तो होता है जैसा कि वाक गृहित हो जाती है चक्षु चक्षुगृहित हो जाती है इस सर्वाभान लोक की मात्रा को ग्रहण कर शुक्र को ग्रहण कर इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता है न ही त स्वत, स्वतचलनम विषेपोपसारादी विक्रिया ध्याती व लीहिलायती व्युक्तवाद बुद्ध्यादुपाधि द्वारेव ही सर्व सर्विक्रयाध्याप्य तस्मिन् आत्मा के चलन अथवा विक्षेपोपसंहारादि विकार स्वतः नहीं होते जैसा कि ध्यायती वीलायती व इत्यादि मंत्र द्वारा कहा गया है बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा ही उसमें सब प्रकार के विकार का आरोप किया जाता है कदा पुनस्तः तेजो मात्राभ्यादानम इतुच्यक युषीच्चाक्षुषा पुष आदिशो भोक्तुरा कर्मणा प्रयुक्तो प्रयुक्त यददेहधारण तब्चुषुग्रह कुरते मरण काले चक्षुरग्रह परतजतिमा प्रतिपद्य तदेतुक्त यहाँ वागप्येति मृतस्येती प्राणसचक्षुरादित्यम इत्यादि किंतु उसकी तेजो मात्राओं का उपसंहार कब होता है तो बतलाया जाता है जिस समय भी वह चक्षु में रहने वाला चाक्षुष पुरुष आदित्यांश जो भोगता के कर्म से प्रेरित होकर जब तक देह धारण किया जाता है तब तक उसे नेत्रों का उपकार करता हुआ विद्यमान रहता है मरण काल में इसके चक्षु का उपकार करना छोड़ देता है अर्थात अपने आदित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है इसी से यह कहा है जब मृत पुरुष की अग्नि में प्राण वायु में और नेत्र आदित्य में लीन हो जाते हैं इत्यादि पुनर्देह ग्रहण काले संश्य स्वश्यत प्रबुद्धत तदेतता चाक्षुष पुरुषो यले परा पर्यावर्तते परी समाता परांग व्यावर्ततरास्म कालेपो मुषुं न जाना तदा अयमात्मा चक्षुरादिजो मात्र सामभ्यादतालो स्वपन काल इव ये देह ग्रहण के समय पुनः उसका आश्रय ले लेंगे ऐसा ही सोने और जागने वाले पुरुष के विषय में भी होता है इसी से श्रुति कहती है जिस समय चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तन सब ओर से अपनी ओर व्यावर्तन कर लेता है उस समय पुरुष अरूपज्ञ हो जाता है अर्थात मुर्षों को रूप का ज्ञान नहीं होता उस समय स्वप्न काल के समान यह आत्मा चक्षु आदि तेजों महात्राओं को सब ओर से सम्यक निर्लिप भाव से ग्रहण करने वाला होता है लिंगात्मा में विभिन्न इंद्रियों के लय और उसके उत्क्रमण का वर्णन एक न पश्य की भवती न जिघ्रतीहुरे की भवती न रसयत इहुरे की न व्याहुरे की भवती न सिणोत्तिहुरे की न मनुत इहुरे की न स्शतीहुरेकती नीजातीहुस्तःत हृदय सेग्रद्योतते तेन प्रद्योन स आत्माशक्रामती चक्षुषो वृद्धो वेभ्यो वरीरदेशेभ्य स्तूत्कामत प्राणोनुत्क्रामती प्राणमुक्रामेण अक्राम स विज्ञानो विज्ञान भेवानी तम विद्या कर्मणि समन्वर भेदे पूर्व प्रज्ञा चक्षु इंद्रिय लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो लोग नहीं देखता ऐसा कहते हैं घ्राण इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं सुखता ऐसा कहते हैं रत्न एक रूप हो जाती है तो नहीं चखता ऐसा कहते हैं वाघ इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं बोलता ऐसा कहते हैं तो इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं सुनता ऐसा कहते हैं मन एक रूप हो जाता है तो मनन नहीं करता ऐसा कहते हैं तो अग एक रूप हो जाती है तो स्पर्श नहीं करता ऐसा कहते हैं और यदि बुद्धि लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो नहीं जानता ऐसा कहते हैं उस इस हृदय का अग्र अर्थात बाहर जाने का मार्ग अत्यंत प्रकाशित होने लगता है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 एककी भवती कर्णज शेनलिंगात्मना तदेन पार्शस्थ आहुर्न पश्यती घाणदेवतावृत्त घ्राणमेकीवती लिंगात्मना तदाना तदा न जिघ्रतीहु सामनमत जिह्वायां सोमो वरुण वेवता तन्नृत्पेक्षाया नचयत इहु तथा न नदी न शुणी न मनुति न स्तती न विजना दिताहो तदोपलक्ष्यतें देवता निवृत्ति करणा च हृदय एकी भावः जब इन्द्र वर्ग अपने लिंग देह के साथ एक रूप हो जाते हैं तब आसपास बैठे हुए लोग कहते हैं यह नहीं देखता इसी प्रकार जब घ्राण देवता के निवृत्त होने पर घ्राणेन्द्रीय लिंगात्मा के साथ एक रूप हो जाती है तब नहीं सुंघता ऐसा कहते हैं शेष अर्थ इसी के समान है जीवा में सोम या वरुण देवता है उसकी निवृत्ति की अपेक्षा से नहीं चखता ऐसा कहते हैं इसी तरह नहीं बोलता नहीं सुनता मनन नहीं करता स्पर्श नहीं करता नहीं जानता ऐसा कहते हैं उस समय इंद्रियाभिमानी देवताओं की निवृत्ति और इंद्रियों का हृदय में एक ही भाव उपलक्षित होता है तथा हृदय उपसृतेशु कर्णेशु योन स कथ्यते त हित प्रकृत से हृदय से हृदय छिद्र चेत अग्रमडीमुख निर्गमनद्दर प्रद्योतते स्वनकाव स्व भाषा तेजो मात्र दान से न्योतिषा आत्मनिवेनाज्योतिषा प्रद्योते हृदयाग्रन सह आत्मा विज्ञानम लिंगोपाधि निर्ग्छतिक्रामती तथा अथर्वणे कस्मिन वहन मुत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्या कस्मिन वाम प्रतिष्ठते प्रतिष्ठायामी स प्राणम इति उस समय इंद्रियों का हृदय में उपसंहार हो जाने पर जो अंतर व्यापार होता है उसका वर्णन किया जाता है उस इस प्रकृति प्रकृतहृदय का अर्थात हृदय छिद्र का अग्र नाड़ी मुख अर्थात बाहर निकलने का द्वार प्रद्योतित अत्यंत प्रकाशित होने लगता है जिस प्रकार स्वप्न काल में आत्मज्योति से स्थित रहता है उसी प्रकार इस समय भी तेजो मात्राओं के ग्रहण के कारण आत्मज्योति से तथा स्वयं अपने आप से ही प्रकाशित हो जाता है उस आत्मज्योति से प्रकाशित हृदय द्वार से यह लिंगोपाधिक विज्ञान में आत्मा निकल जाता है ऐसा ही आथर्मण प्रश्न उपनिषद में भी कहा है उसने सोचा मैं किसके उत्क्रमण करने पर उत्क्रांत होऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा उसने प्राण की रचना की इत्यादि त्रात्मचैतन्य ज्योति सर्वदाभि व्यक्तरम तदुपाधि द्वारा ध्यामे जन्म मरण दी सर्व सर्वविक्रीय लक्षण संव्यवहारदात्मक बुद्ध्यादि तत्सूत्र तजीवनम सोंतरात्मा तेन प्रद्योतेन हृदयाग्रह प्रकाशेन निष्क्रम केन निष्क्रामति उस निष्क्रामतीचिंगात्मा में आत्मचैतन्य ज्योति सर्वदा अत्यंत अभिव्यक्त रहती है उस उपाधि के द्वारा ही आत्मा में जन्म मरण गमन आगमन आदि संपूर्ण विकार रूप व्यवहार होते हैं और तद्रुप ही बुद्धि आदि बारह इंद्रियां हैं वह सूत्र है और वह जीवन है और वही स्थावर जंगम का अंतरात्मा है उस प्रद्योत से अर्थात हृदयाग् के प्रकाश से निकलने वाला आत्मा किस मार्ग से निकलता है सो कहा जाता है चक्षुष्टो वा आदित्य लोक प्राप्ति निमित्तम ज्ञानम कर्म व यदि सैत वा ब्रह्मलोक प्राप्ति निमित्त चेत अन्यो वरीर देशे शरीरावयेभ्यो यथा यथाश्रुत यदि उसका ज्ञान या कर्म आदित्य लोक की प्राप्ति का कारण होता है तो वह द्वार से निकलता है यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कारण होता है तो मूर्ध देश से निकलता है इसी प्रकार अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार व शरीर के अन्यान्य देश या अवयवों से निकल जाता है तम विज्ञात्माक्राम परलोकाय प्रस्थित परलोकायोदूता कूतभितर्थ प्राण सर्वाधिकारीथनीय राज इवाक्रामती तम वागादयः सर्वे प्राण अनुक्राम प्रधान्यास यम न तो क्रमेण सार्थवत गमनमिह विवक्षित उस विज्ञानात्मा के उत्क्रांत परलोक के लिए प्रस्थित अर्थात परलोक गमन के लिए वासना युक्त होने पर राजा के सर्वाधिकारी के समान प्राण उसके साथ साथ उत्क्रमण करता है और उस प्राण के उत्क्रमांत उत्क्रांत होने पर बाघादि सारे ही प्राण उसके साथ साथ उत्क्रमण करते हैं जहां लोगों के समूह के समान विज्ञानात्मा प्राण और इंद्रियों का एक साथ मिलकर क्रम से जाना विवक्षित नहीं है बल्कि उनके प्राधान्य के अनुसार उसका उल्लेख करना अभीष्ट है तदैस आत्मा सविज्ञानो भवती स्वप्न एवं विशेष विज्ञानवान बहती कर्मवंशान स्वतंत्र स्वातंत्रेण ही सविज्ञान सैत् ना तो तलभ्य से अतएवाह व्यासदा त्भा कर्मण तद्भा्यलिनाक वृत्ति विशेषाश्रितसनात्मक विशेष तस्मिन् काले लोक एक विज्ञानो सज्ञानमें गव्यम अन्वक्रम्च्यून गच्छति एवेत्यर्थः उस समय यह आत्मा सभी ज्ञान होता है अर्थात स्वप्न के समान अपने कर्म विज्ञानवान होता है स्वतंत्रता से नहीं यदि स्वतंत्रता से विज्ञानवान हो सकता तो सभी कृतकृत्य क्रित तो हो जाते किंतु वह कृतकृत्यता क्रित तो सभी को प्राप्त नहीं होती इसी से व्यास देव ने कहा है हृदय में सदा उसी भाव का चिंतन करते रहने से वह उसी को प्राप्त होता है अतः इस समय सब लोग कर्म द्वारा उद्भूत अंतःकरण के वृत्ति विशेष के आश्रित रहने वाले वासनात्मक विशेष ज्ञान से स्विज्ञान होते हैं इस प्रकार स्विज्ञान अर्थात विशेष विज्ञान से उद्भाषित होकर ही अपने गंतव्य स्थान को अनुक्रमण अनुगमन करता है